श्री रामकृष्ण बचनामृत 27 अक्टूबर अठारह परिच्छेद एक सौ गृहस्थ तथा निष्काम कर्म थियासापी श्री रामकृष्ण श्याम बसु से संसार धर्म में दोष नहीं परंतु ईश्वर के पाद पद्मों में मन रखकर कामना रहित होकर कर्म करना चाहिए देखो ना अगर किसी की पीठ में एक फोड़ा हो जाता है तो सबके साथ वह बातचीत भी करता है और घर के कामकाज भी देखता है परंतु उसका मन फोड़े पर ही लगा रहता है इसी तरह घर का कार्य करते हुए भी ईश्वर की ओर मन को लगाइए रखना चाहिए संसार में बदचलन औरत की तरह रहो उनका मन तो यार पर लगा रहता है पर वह घर का सब कामकाज संभालती रहती है डॉक्टर से समझे डॉक्टर वह भाव अगर न रहे तो कैसे समझूँगा श्याम बसु कुछ तो अवश्य समझते हो तब हंसते हैं श्री रामकृष्ण हंसते हुए और यह व्यवसाय समझने का वे बहुत दिनों से कर रहे हैं क्यों जी सब हंसते हैं श्याम बसु महाराज थिया साफी का क्यामत है श्री राम कृष्ण असल बात यह है कि जो लोग चेला बनाते फिरते हैं वे हल्के दर्जे के हैं और जो लोग सिद्धि अर्थात अनेक तरह की शक्तियाँ चाहते हैं वे भी हल्के दर्जे के हैं जैसे पैदल गंगा पार कर जाना यह सिद्धि है दूसरे देश में एक आदमी क्या बातचीत कर रहा है यह कह सकना एक सिद्धि है इन सब आदमियों के लिए ईश्वर पर भक्ति होना बहुत कठिन है श्याम बसु परंतु वे लोग थियासाफी संप्रदाय वाले हिंदू धर्म को फिर से स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं श्री राम मुझे उनके संबंध में काफ़ी ज्ञान नहीं है श्याम मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है चंद्रलोक में नक्षत्र लोक में या अन्य किसी लोक में ये सब बातें थियासफ़ी से समझ में आ जाती है श्री रामकृष्ण होगा मेरा भाव कैसा है जानते हो हनुमान से एक आदमी ने पूछा था आज कौन सी तिथि है हनुमान ने कहा मैं वार तिथि नक्षत्र या कुछ नहीं जानता मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूँ मेरा भी ठीक ऐसा ही भाव है श्याम उन लोगों का महात्माओं के अस्तित्व में विश्वास है क्या आपका भी है श्री रामकृष्ण यदि तुम मेरी बात पर विश्वास करो तो हाँ मुझे है परंतु ये सब बातें इस समय रहने दो मेरी बीमारी कुछ अच्छी होने पर फिर आना यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम्हारे लिए ऐसा कोई मार्ग निकल आएगा जिससे तुम्हें मन की शांति प्राप्त हो जाएगी तुम तो देखते ही हो कि मैं धन या वस्त्र की कोई भेंट स्वीकार नहीं करता यहाँ कोई अन्य भेंट भी नहीं देनी पड़ती इसलिए यहाँ इतने लोग आया करते हैं सब हंसते हैं डॉक्टर से यदि तुम बुरा मत मानो तो तुमसे एक बात कहूँ यह सब तो बहुत किया रुपया मान लेक्चर अब थोड़ा सा मन ईश्वर पर भी लगाओ और यहां कभी कभी आया करो ईश्वर की बातें सुनकर उद्दीपन होगा कुछ देर बाद डॉक्टर चलने के लिए उठे इसी समय श्री गिरीश चंद्र घोष आ गए और उन्होंने श्री रामकृष्ण के चरणों की धूल धारण कर आसन ग्रहण किया उन्हें देखकर डॉक्टर को प्रसन्नता हुई वे फिर बैठ गए डॉक्टर मेरे रहते रहते ये नहीं आएंगे जो ही चलने का समय आया कि आकर हाजिर हो गए सब हंसते हैं गिरीश के साथ डॉक्टर की विज्ञान सभा साइंस एसोसिएशन संबंधी बातें होने लगी श्री रामकृष्ण मुझे एक दिन वहाँ ले चलोगे डॉक्टर आप अगर वहाँ जाएंगे तो ईश्वर की आश्चर्यपूर्ण कारीगरी देखकर बेहोश हो जाएंगे श्री राम हाँ डॉक्टर गिरीश और चाहे सब काम करो पर ईश्वर समझकर इनकी पूजा न किया करो ऐसे भले आदमी को क्यों बिगाड़ रहे हो गिरीश क्या करूं महाशय जिन्होंने इस संसार समुद्र और संदेह सागर में मुझे पार किया उन्हें और क्या मानूं बताइए इनमें ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जिसे मैं पवित्र न मानूं उनकी विष्ठा तक को तो मैं गंदी नहीं मानता